इन तो पदों की चर्चा हो रही है भाष्य में आविह पदार्थ भाष्यकार भगवान ने बताया प्रकाश आवी शब्द का प्रकाश अर्थ इसलिए हुआ कि शब्द कोश में प्रकाश का वाचक है एसआरटी का टीकाकार ने कहा आवि शब्दोंपात प्रकाशवाची व्याख्यान होता है मूलस्थ पदों के पर्यायवाचक पद दिखाना तो माना जाता है उसका व्याख्यान है तो मूलस्थ आवी इस पद का पर्यावाचक पद हुआ प्रकाश प्रकाश भी प्रकाश ये शब्द भी प्रकाशक तत्व को बताता है और आवी शब्द भी उसी तत्व को बता रहा है जैसे जल और पानी ये दो शब्द बताते हैं एक ही रूप वस्तु को ऐसे प्रकाशात्मक तत्वों को बताते हैं आवि और प्रकाशे दो शब्द और यहाँ पर आवि शब्द का प्रयोग करके श्रुति जो बताना चाहती है साधन उस साधन को बताने वाला वाक्य हुआ टीका में कि ब्रह्म विश्वोपलब्ध्यात्मना प्रकाशमान एवं सदा इति भावयेत ये जो चिंतन हैं ये साधन हैं वह आविह इस पद के द्वारा बताया जा रहा है जिनको जगत का कारणभूत चैतन्य प्रतीत नहीं होता जगत को ही देखते रहते हैं परांचिखानी व्यतीणित स्वयंभू तस्मात्ंगश्यति के अनुसार बहिर्मुख ज्ञान की साधन भूता इंद्रिया परमेश्वर के द्वारा निर्मित है इसलिए पराक यानी अनात्म वस्तुएँ जो है शब्दादि उन्हीं का ग्रहण संसारी जीव करता है न अंतरात्मन अंतरात्मा को वो अंतरात्मा तो आवी है ब्रह्म है उसका ग्रहण नहीं करते है। ये श्रुति कह रही है कठ श्रुति और क्यों ऐसा होता है तो तस्मात्म पश्यति में तस्मात्में हेतु बताया है इंद्रिया बहिर्मुख होने से स्वभावतः इंद्रिया अनात्म अभिमुख होने से सामान्य असाधक जीव अनात्मा शब्दादि का ही ग्रहण करते हैं आत्मा का नहीं और आविशब्दी जो चेतन आत्मा है सर्वांतर वह चेतन है और उससे अतिरिक्त इंद्रियां जिसको ग्रहण कर रही है वह जड़ है तो इंद्रिया भी जड़ जो ग्राहक हैं, और ग्राह्य शब्द आदि भी जड़ तो एक जड़ दूसरे जड़ को प्रकाशित नहीं कर सकता यदि ग्राहक रूप जड़ को किसी चेतन से ग्रहण अनुकूल शक्ति की उपलब्धि न हो तो एक ग्राहक रूप जड़ दूसरे ग्राह्य रूप जड़ को प्रकाशित नहीं कर सकता तो निश्चित है श्रोत्रादि जो जड़ हैं लेकिन ग्राहकत्व रूपे न प्रसिद्ध है तो इनमें शब्दादि ग्राह्य जड़ वस्तु का ग्रहण सामर्थ्य स्वतः नहीं है किसी न किसी अन्य से है जैसे स्वतः शीतल जो जल उसमें दहाकत तो स्वतः नहीं है लेकिन उबला हुआ गर्म किया हुआ जल और उसमें हाथ डाले तो जला देता है पानी से भी जल जाता है व्यक्ति ओ जल में दाहकत्व स्वाभाविक न होने पर भी स्वाभाविक दाहकत्व जिस अग्नि में है उसके संपर्क से उसकी सन्निधि से स्वभावतः शीतल जल में भी दाहकत्व आ गया ऐसे स्वभावतः जड़ इंद्रिया होने पर भी उनमें आ जाता है प्रकाशकत्व प्रकाशक जो स्वभावतः चेतन है उसकी सन्निधि से तो जिसकी सन्निधि में जड़ स्रोत्रादि जड़ांतर शब्दादि का ग्रहण करने की शक्ति पाते हैं शब्दादि को ग्रहण कर पाते हैं वह भाषरा है उपलब्ध हो रहा है जड़ शब्दादि के ग्राहक ग्राहकत्व ग्राहकत तो संपादक के रूप में प्रकाशक के रूप में उपलब्धि के रूप में यदि वो चेतन न हो तो ग्राह्य ग्राहक जड़ जगत की उपलब्धि ही न हो तो इसलिए आवी शब्द ने ये साधन बताया कि हमें जागर स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो कार्य कारणात्मक अनात्म पदार्थों का ग्रहण हो रहा है वह ग्रहण ब्रह्म ही तो है और वो ईश्वोप ईश्वपलब्ध्यात्मना लब, विश्व यानी सारा कार्य कारणात्मक संसार और उसकी उपलब्धि यानी ज्ञान के रूप में यह सन, आ, ब्रह्म हमेशा उपलब्ध हो रहा है केवल ज्ञान देख ले, शब्द को हटा दे रस को हटा दें रूप को हटा दे विषयों को जैसे पंचदशी के प्रथम प्रकरण में युक्ति बताइए ना, ज्ञान को एक सिद्ध करने के लिए घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान इनमें से ज्ञान तो एक ही है सब में लेकिन विषय एक ही ज्ञान का अवभास्य विषय अलग अलग होने से ज्ञ अलग अलग होने से ज्ञान अलग अलग सा प्रतीत हो रहा है तो जिन विषयों के कारण स्वतः ज्ञान एक होता हुआ भी अनेक सा प्रतीत हो रहा है उन विषयों को यदि विवेक से ज्ञान से अलग किया जाए और विषयों से विविक्त ज्ञान को देख लें तो घटक ज्ञान में भी घट विविक्त घटक ज्ञान भी ज्ञान ही है उसमें ज्ञानत्व तो ही है पट पट विविक्त ज्ञान उसमें भी ज्ञानत्व तो है ज्ञानत्व तो रूपे न सब ज्ञान एक है ऐसे विश्व यानी ये जो सारा संसार उसमें जो ज्ञेय वस्तुएं हैं वे तो अलग अलग हैं, लेकिन उनका ज्ञान वह एक है वह अभी पदार्थ है वह ब्रह्म है वह परमात्मा है उस रूप में केवल ज्ञान के रूप में ब्रह्म हमेशा उपलब्ध हो रहा है ज्ञान का कोई अपलाप नहीं कर सकता ज्ञान तो हो रहा है लेकिन विषय संश्लिष्ट ज्ञान है उसमें से ज्ञान से संश्लिष्ट जो विषय है उनको मात्र विवेक से अलग करके ज्ञान से केवल ज्ञान वह यह प्रकृत अभी पदार्थ हैं और उस रूप से वह स्वयं भाषी रहा है और कभी भाषता है कभी नहीं भाजता ऐसा नहीं वो सदा हमेशा भाषी रहा है ऐसा चिंतन करने से तत्पदार्थ विषयक असम्भावना नामक जो दोष होता है चित्त में वह दूर हो जाता है तत्पदार्थ विषयक असंभावना दोष की निवृत्ति का उपाय आविह पदार्थ बता रहा है ये टीकाकार ने कहा विश्वपलब्ध्यात्मना प्रकाश मानम एव सदा ब्रह्म इति भावयेत ऐसा चिंतन करें तो तत्पदार्थ जिसका ज्ञान प्राप्त करना है आत्मरूप से वही है नहीं ऐसा जो बुद्धि में निश्चय वो माना जाता है तत्पदार्थ विषयक असंभावना नामक दोष निश्चय जब रहेगा तो फिर मैं ब्रह्म हूं यह अनुभूति होगी नहीं इस अनुभूति में प्रतिबंधक माना गया कि ब्रह्म है नहीं इत्याकारक तत्पदार्थ विषयक असंभावना नाम का दोष उसकी निवृत्ति का उपाय आविह पदार्थ ने बताया आविह पद ने बताया अब जो भाष्य में सन्निहितम पद है आविहकार्थ भस्कर भगवान ने किया प्रकाशम और उसके बाद सन्निहितम ये मूल का पद है उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि वागादी उपाधि ज्वलती भ्राजती श्रुत्यंतरा शब्दीन उपलभम अवभासते <coughs> तो ज्वलती ये श्रुति हैं ये कहती हैं कि ब्रह्मा ज्वलती जोलती का पर्यावाचक बताया भ्राजती भ्राज दीप्तो धातु है प्रदीप्त हो रहा है प्रदीप्यमान है ब्रह्म यानी भास रहा है उपलब्धमान हो रहा है जैसे सूर्य प्रकाशमान है ऐसे ब्रह्म निरंतर प्रकाशमान है ऐसा ये ज्वलती भ्राजती यह श्रुति बताती है तो ब्रह्म ये जो दो अवस्थाएं हैं विद्या अवस्था अवस्था अविद्या संसार अवस्था मोक्ष अवस्था विद्या अवस्था है मोक्ष अवस्था और संसार अवस्था है अविद्या अवस्था अविद्या अवस्था में भी ब्रह्म भास रहा है और विद्यावस्था में तो भासता ही है विद्यावस्था में मोक्षावस्था में ब्रह्म स्वरूपतः भासता है जो दिव्योमूर्त पुरुष है निर्विशेष ब्रह्म वह भासता है किसी उपाधि से असंस्लिष्ट, निर्विशेष वो मोक्षावस्था में भासेगा और अविद्या अवस्था में यानी संसार अवस्था में भी भास रहा है बद्ध अवस्था में भी लेकिन बद्ध अवस्था में भासता है दृष्टा के रूप में श्रोता के रूप में वक्ता के रूप में स्पृष्टा के रूप में ये कौन हैं दृष्टा श्रोता मन्ता, बौद्धा तो ब्राह्मणिक श्रुति कहती है नान्यो नान्योअस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति श्रोता अतः यानी अस्मात् ब्रह्मण ये जो प्रकृति ब्रह्म है इससे भिन्न कोई दूसरा श्रोता है नहीं दूसरा कोई दृष्टा नहीं है कोई मनता नहीं है यही ब्रह्म श्रोत्र रूप उपाधि से संस्लिष्ट होता है उपाधि को स्वीकार करता है तो श्रोत्र रूप उपाधि के श्रवण रूप व्यापार से युक्त सा प्रतीत होता है श्रवण व्यापार हैं श्रोत्र इंद्रिय रूप उपाधि का और उस उपाधि सन्निहित उपाधि का श्रवण रूप धर्म आरोपित होता है चेतन ब्रह्म में आविस्वरूप ब्रह्म में जैसे स्फटिक के समीप में रखे हुए जपा कुसुम की लालिमा स्फटिक में आरोपित होती है और स्फटिक लाल प्रतीत होता है लोहित स्फटिक ऐसी प्रतीति होती है लेकिन उस समय भी स्फटिक लाल नहीं है शुक्ल ही है सफ़ेद ही है ऐसे ये जो श्रोत्रादि उपाधियाँ हैं इन श्रोत्रादि उपाधियों के जो श्रवणादि व्यापार हैं ये है श्रोत्रादि उपाधि के धर्म जपाकुसुम का जैसा लालिमा धर्म है लोहित्य धर्म है वह समीपवर्ती स्फिक में आरोपित हुआ लोहित स्फटिक प्रतीत हुआ ऐसे उपाधि श्रवणादि के श्रोत्रादि के श्रवणादि धर्मों का उस उपाधि के सन्निहित ब्रह्म में आवि स्वरूप ब्रह्म में आरोप हुआ स्वरूपतः जो निरुपाधिक है श्रवणादि धर्मों से रहित है उसमें श्रवणादि व्यापार आरोपित हुए जब श्रवण व्यापार का आरोप होता है श्रोत्र इंद्रिय की सन्निधि में तो श्रोता अहम श्रोता इस रूप में वो प्रतीत होता है वाग रूप उपाधि की सन्निधि में वाग रूप उपाधि का वदन रूप व्यापार आविस्वरूप ब्रह्म में आरोपित हुआ तो अहम वक्ता ऐसा व्यवहार होता है तो वक्ता के रूप में श्रोता के रूप में दृष्टा के रूप में ममता के रूप में संसार अवस्था में जो प्रतीत हो रहा है चेतन वह ब्रह्म ही है इस समय भास रहा है तो सन्निहितम यानी उपाधि सन्निहितम उपाधि से उपाधि जो कार्यक्रम संघात और उसमें जो हृदय है प्रधान अंतकरण का गोलक उसमें सम्यक स्थित वो सन्निहित का अर्थ है तो हृदय में स्थित हुआ तो हृदयस्थ जो अंतक करण है जिसकी प्रेरणा से ही श्रोत्रादि इंद्रिया शब्द आदि का ग्रहण कर पाती हैं उस मन से सब संश्लिष्ट हैं और मन रूप उपाधि हृदयस्थ इस आविस्वरूप ब्रह्म में सानिध्य है उपाधि का इसलिए मन द्वारा इन श्रोत्रादि सब इंद्रियों का श्रवणादि व्यापार उस हृदय ब्रह्म में आरोपित हो करके श्रोत्रादि के रूप में ब्रह्म भासता भाषता यह यहां पर कहा कि वागादि उपाधिवीर ज्वलती भ्राजती इति श्रुत्यंतरात शब्दादीन उपलब्धमानवत अवभाषते संसार अवस्था में शब्दादि विषयों का अनुभविता उपलभमानवत का अर्थ है अनुभव वाला शब्दादि विषयों के अनुभविता के रूप में वह प्रतीत हो रहा है शब्द के अनुभविता के रूप में प्रतीत होना है श्रोता के रूप में प्रतीत होना श्रोता कहो या शब्द अनुभविता कहो एक ही बात है श्रावण प्रत्यक्ष वो है शब्द विषयक अनुभव रूप विषयक अनुभव है चाक्षुस प्रत्यक्ष तो शब्दादीन उपलब्धमानवत का अर्थ है शब्दादि के अनुभविता के रूप में प्रमाता के रूप में यह ब्रह्म संसार दशा में उपलब्ध हो रहा है इसी का स्पष्टीकरण है कि दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि उपाधि धर्म सत् सतल तो जब उपाधि से युक्त ग्रहण करते हैं तो उपाधि के व्यापार वाला प्रतीत होता है जपा कुसुम के लोहित्य धर्म से युक्त को भौतिक चक्षु से देखते हैं तो लोहित प्रतीत होता है स्फटिक और उसी समय विवेक नेत्र से स्फटिक को देखते हैं तो सुब्रही प्रतीत होता है वो केवल चर्म चक्षु से देखेंगे चर्म चक्षु हैं आविद्यक दृष्टि विवेक नेत्र और विद्या दृष्टि है ज्ञान दृष्टि है कि लोहित ये लोहित्य धर्म समीपवर्ती उपाधि का स्फटिक में आरोपित हुआ है लेकिन इस समय भी स्वरूपतः स्फटिक शुक्ल ही हैं इसे कहा जाता है ज्ञान दृष्टि और इस ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो स्फटिक अविवेक से जो लाल दिख रहा है वह ज्ञान दृष्टि से उसी समय सफ़ेद दिखता है ऐसे अविवेक से वाचार्थ मात्र तमर्थ का देखते हैं तुम शब्द का वाचार्थ मात्र देखते हैं तो उपाधि के धर्म से युक्त स्रोता मन्ता आदि रूप से दिखेगा और उसे ही विवेक नेत्र से देखते हैं तो लक्षार्थ उसका दिखेगा शोधी तो तुमर्थ कि जिस समय श्रोता के रूप में मैं अपना अनुभव कर रहा हूं उस समय भी मैं श्रवण रूप विकार से रहित निर्विकार चेतन हूं ये ज्ञान दृष्टि है वो ज्ञानदृष्टि यहाँ पर बताई भाष्य में कि दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि उपाधि धर्म हैं ये सब के सब उपाधि हैं स्रोत्रादि और ये जो चक्षुरादि उपाधियाँ हैं उनके दर्शनादि धर्म हैं वह जो वास्तविक अहमअर्थ हैं चेतन आवि दिव्य पुरुष उसमें ये दर्शनादि विकार नहीं है वह निर्विकार है और वह मैं हूं ऐसा इन दर्शनादियों से लक्षित होता है विवेक करने से तो ये कहा कि दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि उपाधि धर्मई आविर्भूतम सत उपाधि धर्मों से वह अभिव्यक्त होता है पहले वाचार्थ के रूप में और फिर बुद्धि में विवेक की योग्यता है तो लक्षार्थ के रूप में वो जो किसी कार्यक्रम संगात में श्रोता के रूप में भास रहा था वही विवेक दृष्टि से देखेंगे तो चेतन मात्र दिखेगा किसी उपाधि में वक्ता के रूप में भास रहा था जो चेतन वाघ उपाधि के व्यापार से युक्त भाष रहा था वही वाघ रूप उपाधि से विविक्त करेंगे तो चेतन मात्र रूप से भाषेगा तो श्रोता में भी श्रोतृत्व धर्म से युक्त प्रतीत होने वाला भी चेतन मात्र हैं वक्त धर्म से युक्त प्रतीत होने वाला भी विवेक नेत्र से केवल चेतन मात्र दिखेगा और तत्पदार्थ भी चेतन मात्र हैं अभी तो उस तत्पदार्थ में और ये शोधित तमर्थ में मात्र ज्ञान रूपता है आविरूपता है तो आवि रूप जो शोधित तदर्थ तमर्थ इनका स्वरूपतः कोई भेद नहीं है स्वरूपत भेद होने के लिए कोई न कोई तो तोमर्थ में और तो तदर्थ में स्वरूपभूत विलक्षण विलक्षण धर्म होना चाहिए शोधित तदर्थ का जो केवल शोधित तदर्थ में ही रहे तोमर्थ में न रहे और तोमर्थ में ही मात्र रहे तदर्थ में न रहे तो माना जाएगा कि स्वरूपतः आपस में भेद है इनका लेकिन ऐसा कोई इनका शोधित तो तदर्थ और शोधित तोमर्थ का आपस में स्वरूप भिन्न भिन्न बताने वाला विशेष धर्म ही नहीं जो एक में रहे दूसरे में न रहे और जो एक धर्म है ज्ञान रूपता प्रज्ञान रूपता चैतन्य वह तो उसमें भी है इसमें भी है वो सामान्य है इसलिए स्वरूपतः दोनों में कोई भेद नहीं है अभेद ही है तो ये सन्निहितम पद का प्रयोग करके एक प्रकार से ये बताया जा रहा है कि विश्वोपलब्ध्यात्मना प्रतीयमान जो आविस्वरूप ब्रह्म है वह कोई मेरे से अलग नहीं अपितु मैं हूँ ऐसा चिंतन करना है वो चिंतन आगे बताया जा रहा है भाष्य में कि यद ये तद आविर ब्रह्मा सन्निहितम का अर्थ करते हैं सम्यक स्थितम हृदि तो सन्निहितम का अर्थ कर दिया हृदि सम्यक स्थितम प्राणी मात्र के हृदय में अंतर आत्मा के रूप में अच्छी तरह से स्थित है अवस्थित है और उसका एक गुहाचर ये नाम प्रसिद्ध हैं उसे कह रहे हैं कि तत् तत् यानी जो प्राणी मात्र के हृदय में स्थित हैं। चेतन है उसे शब्द से लेना <coughs> वह गुहाचरम नाम नाम शब्द का अर्थ है विख्यात प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध हैं मात्र के हृदय में स्थित ब्रह्म प्रसिद्ध हैं किस नाम से प्रसिद्ध हैं तो कहते हैं गुहाचरम गुहाचरम इस नाम से उसकी प्रसिद्धि है तो गुहाचरत्व को स्पष्ट करते हैं कि इसका विग्रह करते हैं गुहाचर पद का गुहायाम चरति इति प्रख्यातम के साथ अन्वय करिए तो गुहायाम चरति इति प्रख्यातम तो हृदय रूपी गुहा में विचरण करने वाला प्रसिद्ध है नाम ये तो गुहा में उसका विचरण कैसे है चरण तो कहते हैं दर्शन श्रवण आदि प्रकार गुहाचरम इति प्रख्यातम तो दर्शन श्रवण आदि प्रकारों से का मतलब ये जो दर्शन श्रवणादि व्यापार हैं क्रियाएं हैं किनकी हैं की और चक्ष है जड़ चक्षादि सूक्ष्म भूतों के परिणाम होने से सूक्ष्म भूत जो परिणामी है जड़ है तो इनका परिणाम रूप ये श्रोत्रादि भी जड़ होंगे और जड़ में श्रवनादि व्यापार हो नहीं सकता बिना चेतन की प्रेरणा के चेतन की सन्निधि के बिना नहीं हो सकता और इनका दर्शनादि व्यापार हमारे अनुभव में आ रहा है जड़ चक्षुरादि का मान जो दर्शनादि व्यापार वह बता रहा है कि दर्शनादि व्यापार के व्यापारी चक्षुरादि को सानिध्य प्राप्त है चेतन का चक्षुरादि चेतन सन्निहित है इनके समीप में चेतन विद्यमान है तभी इनमें दर्शनादि व्यापार हो रहा है अन्यथा नहीं हो सकते ऐसा ये निश्चित होता है जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति का पीनत्व उसके रात्रि भोजन रूप व्यापार का निश्चायक हो जाता है ऐसे जड़ श्रोत्रादि का अनुभूयमान श्रवणादि व्यापार श्रोत्रादि सन्निहित चेतन के बिना अनुपपन्न होकर के श्रोत्रादि सन्निहित ब्रह्म का चेतन का ज्ञापक होता है निश्चाय होता है ये दिखाने के लिए लिखा कि दर्शन श्रवणादि प्रकार प्रख्यातम इससे वो निश्चित होता है दिन में न खाते हुए पीनत्व से अनुभूयमान पीनत्व से जैसे रात्रि भोजन निश्चित होता है न दिखने पर भी ऐसे चक्षुरादि के दर्शनादि व्यापार से गुहाचर ब्रह्म की प्रसिद्धि है निश्चय है आगे हैं इस प्रकार अब सन्निहितम पद की व्याख्या हुई थोड़ी टीका है टीका को देखिए इति इस प्रतीक के बाद में टीका है उनचास नंबर पेज पर सर्वेशा प्राणिना हृदय स्थित वाघादी उपाधि भी शब्दादीनी दिन, शब्दा उपलब्धमन ब्रह्म अवभासते ये शब्दार्थ शब्दार भाष्य का कि हृदय स्थित प्राणीमें हृदय में स्थित जो ब्रह्म है वह वागाउपाधि शब्दादिनी उपलब्धमानवत तो वाघ उपाधियों के द्वारा शब्दादी का अनुभविता हैं शब्दादिका का अभिव्यंजक भी हैं वक्ता बन करके और श्रोता बन करके ग्राहक हैं तो शब्दादिनी उपलब्धमानवत ब्रह्म और शब्दादी का उपलब्धा यानि श्रोत्रा, स्रोत्रादि श्रोता मंता ये सब कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं है किंतु ब्रह्म ही व इसमें यवकार जोड़ दिया है कि वाघादि के व्यापारों से यानी वक्तादि रूप से प्रतीत होने वाला कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं ब्रह्म ही है ये यवकार बताता है ब्रह्म ही ग्रहण कर रहा है शब्द आदि को लेकिन सोपाधिक रूप से वो ब्रह्म का सोपाधिक रूप कौन सा है अविद्या आविद्यावस्था में बद्ध अवस्था में वो जीव इसलिए कहा जीव भाव आप का अर्थ है प्राप्तम सत आप में यानी प्राप्तम क्या प्राप्तम तो जीव भाव यानी जीव जीवस्वरूपम औपाधिक जीव रूपता को प्राप्त करके ब्रह्म ही संसार दशा में के उपलब्धा के रूप में भाषरा अवभासते, यानी ब्रह्म व अवभासते, तो प्रमाता बन करके ब्रह्म ही संसार दशा में भाषा इसलिए एक वाक्य प्रसिद्ध है ना कि ब्रह्म व अविद्य संसरती विद्य तो विमुच्यते अविद्या से ब्रह्म ही संसारी जीव के रूप में भास रहा है, संसार का अनुभव करता है और जब उसे अपने उपाधि विविक्त स्वरूप का ज्ञान होता है ज्ञान दृष्टि प्राप्त करता है अविद्या दृष्टि ने तो उसे संसारी बना दिया अविद्या दृष्टि का विषय है स्वयं तो स्वयं ही जब अविद्या दृष्टि का विषय बनता है तो संसारी के रूप में दिखता है और विद्या दृष्टि का विषय बन जाता है स्वयं ही ज्ञान दृष्टि का तो ब्रह्म के रूप में भासता है मात्र अविर से भासता है इसलिए कहते हैं यहां सन्निहितम गुहाचरम ये दो पद आवि के साथ जोड़ देते हैं तो इनसे वाक्यार्थ भावना रूप जो निधिध्यासन है वो साधन निकलता है वाक्यार्थ हैं वाक्य हैं तत्वमशादि महावाक्य उनका अर्थ है प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म शोधित तदर्थ मैं हूँ ये तो तत्वमश्यादि का वाक्यर्थ है वाक्यार्थ वाचार्थ नहीं वाक्यार्थ कह रहा हूं मैं वाक्यार्थ दो प्रकार का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ तो लक्षार्थ लीजिए तो तत्वमसी वाक्यर्थ क्या है ब्रह्मात्म एकत्व, तो। मैं ब्रह्म हूँ ये तो इसका चिंतन ये है प्रमेय प्रमेयक विपरीत भावना नामक दोष का निवर्तक साधन तत्पदार्थ की असंभावना अलग है विपरीत भावना अलग है तत्पदार्थ की असंभावना से तो तत्पद का अर्थ ही का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता व्यक्ति ये कहता है कि नास्ति ब्रह्म ये स्वरूप है तत्पदार्थ विषयक असंभावना का असंभावना दोष का ब्रह्म नास्ती और विपरीत भावना का स्वरूप है कि ब्रह्म तो है लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूं वाक्यार्थ से विपरीत निश्चय वाक्यार्थ निश्चय से विपरीत निश्चय वाक्यार्थ तो है तत्वमसी का कि आप ब्रह्म हो और श्रोता समझेगा कि मैं ब्रह्म हूँ अपनी ब्रह्म रूपता ये वाक्यार्थ है और इसका विपर्य है विपरीत निश्चय है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ हाँ मैं संसारी जीव हूँ फिर वो संसारी में शरीर से लेकर के शोधित तम पदार्थ तक सांख्यों के निश्चय तक ये विपरीय ही हैं साक्षी को भी वह ब्रह्म से भिन्न ही मानते हैं ना। उनके यहाँ पुरुष असंग है चेतन है अपना भी साक्षी वैसा ही है लेकिन वह स्वरूपतः भिन्न है आपस में भी और तत्पदार्थ ब्रह्म से भी ये भी विपर्य ही है तो चार वाक से लेकर के सांख्यों तक जो आत्मा का स्वरूप मानते हैं वो सब विपर्य कोटि में आता उनके अनुसार यदि स्वयं का निश्चय है तो बुद्धि में विपर्य है ये विपर्य दोष भी अहम ब्रह्मास्मि प्रमा में प्रतिबंधक माना गया ये नहीं हो पाती प्रमा विपर्य के रहते हुए इसकी निवृत्ति के लिए निधि करना होता है निधि को यहाँ पर टीकाकार ने वाक्यर्थ भावना कहा पुनः पुनः वाक्यर्थ भावना ये निधिध्यासन है तो पुनः पुनः वाक्यर्थ भावना रूप निधिध्यासन यहाँ पर बताया जा रहा है आवी निहित गुहाचरम नाम इन तीन चार पदार्थ पद के अभिप्रेत अर्थ के रूप में इस वाक्य का अभिप्रेत अर्थ यानी तात्पर्याथ बताते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि यह वाक्य रूपा श्रुति पहले आविहे पदात्मिका श्रुति ने तत्पदार्थ विषयक असंभावना दोष का निवर्तक साधन बताया विश्व उपलब्धि के रूप में ब्रह्म हमेशा भास रहा है ऐसा चिंतन करें तो उससे तत्पदार्थ विषय असंभावना दूर होगी और ब्रह्म मैं हूँ ऐसा चिंतन करने से विपर्य नामक दोष की निवृत्ति होगी प्रमय विषय विपर्य नामक दोष की उसका निवर्तक साधन ये वाक्य का तात्पर्याथ हैं पहले पद का तात्पर्याथ निकलाओ अब वाक्य का तात्पर्याथ बताते हैं तत टीका में ही स्वतः परोक्ष सदा स्मरेत तो तत यानी अभिन्न प्रत्येक हैं शोधितमर्थ और तो तोमर्थ रूप ही ब्रह्म होने से स्वतः अप्रोक्ष तो हमसे भिन्न ब्रह्म नहीं हो सकता स्वतः अप्रोक्ष तो साक्षी हैं हम ही अपने आप को स्वतः अप्रोक्ष हैं और ब्रह्म भी यदि स्वतः अप्रोक्ष यानी साक्षात अप्रोक्ष हैं तो ब्रह्म को साक्षात अप्रोक्ष बनने के लिए स्वतः अप्रोक्ष बनने के लिए आवश्यक होगा प्रत्येक की आत्मा होना आत्मा ही स्वतः अप्रोक्ष होता है अनात्मा नहीं आत्मभिन्न वस्तु स्वतः अप्रोक्ष नहीं कहलाएगी चेतन होने पर भी यदि ब्रह्म चेतन है और उसमें साक्षात अप्रोक्षत्व है तो ब्रह्म की साक्षात अप्रोक्षता की सिद्धि वह प्रत्येक अभिन्न हुए बिना हो नहीं सकती और यहाँ पर ब्रह्म को ही बताया जा रहा है वाघाधि उपाधि से सन्निहित सन्निहित पद ने ये बताया कि कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में वही अवस्थित है जो चेतन कार्यक्रम संघात में चेतन प्रतीत हो रहा है वह इस आवि स्वरूप शोधित तदर्थ से भिन्न कोई दूसरा नहीं है जैसे सांख्य कहेंगे मीमांसक कहेंगे वैशेषिक न्यायिक कहेंगे चारवाकादि कहेंगे ऐसा वेदांत नहीं कह सकता तो फिर ब्रह्म में तत्पदार्थ में स्वतः अप्रोक्षता सिद्ध नहीं हो पाएगी तो जब सन्निहितम गुहाचरम ये पद ब्रह्म का ही ये प्रत्यक्ष स्वरूप भी बता रहे हैं शोधित तदर्थ भी ब्रह्म ही हैं और वाचार्थ भी ब्रह्म का ही स्वरूप हैं सोपाधिक स्वरूप और निरूपाधिक स्वरूप हैं शोधित तदर्थ तो तमर्थ तो इससे निकला कि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करें स्वतः अप्रोक्ष ब्रह्म है का मतलब प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है अप्रत्येक आत्मा अप्रत्यगात्में अहम तो ही ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करें तो तत स्वतः इति सदा भावेत तो स्वतः अप्रोक्ष का अर्थ यह है कि प्रत्येक अभिन्न है वो भी ऐसा चिंतन करें वाक्या भावना करें अब आवी संहितम गुहा नाम इन पदों की व्याख्या भाष्य में संपन्न हुई महत्पदम इत्यादि जो भाष्य है इसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं इससे बताया जा रहा है प्रमेय विषय को संशय नामक दोष का निवर्तक युक्त अनुसंधान नामक मनन रूप साधन को इसलिए टीकाकार लिखते हैं महत्पदम इत्यादि भाष्य के अवतरण में कि किसम कार्य कार्यत्वात् चाहस्प कार्यवाद परिचिनवाच्चादिवत ततः यत तदेव यदि मायास्पद इति युक्तुसंधानम आह महत्पद्ति युक्ति कहते हैं को तर्क को तो यहां एक तर्क बताया जा रहा है वेदाताश्चाक और वेदात विरोधी अर्थ का बाधक तर्क अनुमान तो अनुमान है अनुमान में एक होता है पक्ष साध्य और हेतु और दृष्टान्त तीन तो जरूरी होता है ना। प्रतिज्ञा वाक्य हेतुवाक्य दृष्टांत वाक्य तो यहां पर सर्वम इदम ये पक्ष हैं सास्पदम सर्वम इदम सास्पदम ये प्रतिज्ञा वाक्य है सास्पदम इसमें आसपद शब्द का अर्थ होता है आश्रय और स का अर्थ है युक्त सहित तो। आश्रय सहित तो। सास्पदम शब्द का अर्थ निकलेगा आश्रय वाला तो ईदम सर्व पक्ष हैं उसमें सास पदत्व साध्य हैं हेतु हैं कार्यत्वात् परिचिन्नवाच्च ये दो हेतु हैं एक कार्य तो हेतु हैं एक परिचिन्न तो हेतु हैं और सर्वईद ये जो पक्ष हैं इसके हेतुगर्भ विशेषण हैं दो कार्यम परिचिन्न च हेतुत्व तो दिखाने के लिए वो विशेषण है कि इदम सर्वम शब्द से लेना है कार्य कारणात्मक संसार को प्रकृति तथा प्राकृतिक जगत इदम सर्वम है और ये पक्ष हुआ जैसे पर्वतों वन्यमान इसमें पर्वत पक्ष हैं वन्य दिख नहीं रहा है धुआं दिख रहा है तो धुएँ को पर्वत में देख करके के ये प्रतिज्ञा की जाती है कि पर्वत में वन्नी है देख रहे हैं पर्वत में धूम को और प्रतिज्ञा की जा रही है कि पर्वत में वन्नी है अग्नि है अग्नि की प्रतिज्ञा की जा रही है तो पूछेगा अग्नि तो दिख नहीं रहा है तो पर्वत में दिख रहा है धूम तो परो तो धूमवान ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए अग्नि की प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हो कहते धुआं होने से धूमात तो धूम दिख रहा है ना पर्वत में इसलिए हम कह रहे हैं कि पर्वत में वन्नी है अग्नि है क्योंकि बिना अग्नि के धुआं होता नहीं है कहीं पर भी धुएं का कारण है अग्नि तो बिना कारण के कार्य नहीं होता व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता अग्नि का व्याप्य है धूम और व्याप्य धूम है यदि कहीं तो उसका व्यापक अग्नि न दिखने पर भी रहेगा जैसे ऐसे यहाँ पर सर्वम इदम शब्द से ग्राह्य प्रकृति तथा प्राकृत जगत हुआ पर्वत स्थानीय पक्ष हैं वो अनात्मा मात्र अनात्मा के अवान्तर दो भेद हैं कार्य रूप अनात्मा कारण रूप अनात्मा तो कार्य रूप अनात्मा कारण रूप अनात्मा दोनों को भी लेने के लिए सर्वम इदम् ये दो सर्वनाम हैं कि प्रकृति प्राकृत समस्त जगत शास्पद है यानी साश्रय है उसका कोई न कोई आश्रय है उसमें सास पदत्व, साश्रयत्व साधिष्ठानत्व ये साध्य हैं क्यों तो कहते कार्यत्वात् हेतु हैं और एक हेतु है परिचिन्नवात्त तो कार्य यम यत्र यत्र तत्र तत्र सास सापद्व ऐसी एक व्याप्ति बनेगी जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम तो महानस कहते हैं भंडार घर को तो भंडार घर आदि में रसोई घर में अग्नि है तो धुआं भी होता है ऐसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है ये जो व्याप्ति हुई ऐसे जहाँ जहाँ कार्यत्व तो है कार्यत्व तो कहाँ हैं घट आदि पदार्थों में तो वहाँ वहाँ सा तत्व भी हैं तो घटादि निरास्पद नहीं होते निराशरित नहीं होता है, निराश्रय नहीं है उनका कोई ना कोई आश्रय है वो घटादी का आश्रय कौन है उनका अपना कारण मृतिकादि मिट्टी के आश्रित है घड़ा वस्त्र के आश्रित हैं तंतु के आश्रित है वस्त्र सोने के आश्रित है सोने का कार्य अंगूठी किरीट कुंडल आदि तो जो कार्य है वह कारण के आश्रित होता है कार्य का आस्पद होता है उसका कारण घट आदि कार्य हैं तो तो मृत्यु का उनका आस्पद हुआ तो ऐसे ये आकाश आदि भी कार्य है तो इसका भी कोई ना कोई आस्पद होगा अधिष्ठान होगा वो कौन है तो आकाश आदि का कारण पहले बताया गया कि इसी से आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं ये दिव्य पुरुष से ही पूर्व खंड का यानी द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का जो तृतीय मंत्र है ये तस्माज जायते प्राण मन सर्वेन्द्रिया वायुर्, वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी धारिणी, ये जो तृतीय मंत्र है, इसमें खम शब्द से आकाश को लिया गया ना, वायु ज्योति अग्नि और आप यानी जल और सब को धारण करने वाली पृथ्वी ये सब ये तस्माजायतें ये लगाना इसी से उत्पन्न होता है तो आकाश आदि कार्य होने से वे भी शास्प हैं घट आदि के तरह तो उनका आस्पद कौन होगा तो ये तस्मात् शब्द से ग्राह्य यही दिव्य पुरुष उनका आस्पद हो जाएगा अधिष्ठान होगा आश्रय होगा तो मान लिया ब्रह्म आश्रित हैं ये आकाश आदि कार्य होने से लेकिन प्रकृति तो कार्य नहीं है तो उसको तो सास्पद नहीं कहा जा सकता कार्य न होने से कार्यत्व तो हेतु उसमें नहीं है ना, प्रकृति तो अनादि है अकार्य है उसमें कारणत्व है कार्यत्व नहीं है सास्पदत्व का व्याप्य कार्यत्व प्रकृति में न होने से प्रकृति में सांसपदत्व तो सिद्ध नहीं होगा तो सांख्यों के प्रधान के तरह माना जाएगा फिर उसकी स्वतंत्र सत्ता सांसपद नहीं है का मतलब वह अध्यस्त नहीं है कल्पित नहीं है वह स्वतंत्र सत्ता होती है यह मानना पड़ेगा इसलिए कहा दूसरा एक हेतु परिचिन्नवात्त कि इसमें प्रकृति में भी परिचिन्नत्व है कार्यत्व न होने पर भी परिछिन्नत्व है तो ये कहा गया यद अल्पम त मर्त्यम छांदोग्य श्रुति कहती है जो अल्प है वह मर्त्य है और बृहदारण्यक श्रुति कहती है अतो अन्यत आर्तम आर्तम का अर्थ विनाशी मर्त्य आध्रित और जो मर्त्य हैं विनाशी वो आंध्रित हैं विनाशी होता हुआ भी सत्वेन प्रतीयमान है यदि दिख दी। रहा है तो उसे माना जाएगा आंध्रित मिथ्या तो जो अल्प हैं वह आंध्रित है मिथ्या है विनाशी है तो प्रकृति कार्य न होने पर भी परिछिन्न है उसमें कालकृत परिचिनता भी है कालकृत परिछिन्नता है उसमें और ब्रह्मा के कल्पित एक अंश में मात्र है त्रिपादश्यामृतन दिव्य के अनुसार वह ब्रह्म का तीन अंश प्रकृति के संस्पर्श से रहित है केवल ब्रह्म के कल्पित एक अंश में ही प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत की कल्पना है कार्थ हुआ प्रकृति परिछिन्न है तो जैसे घटादि परिचिन्न है ऐसे प्रकृति भी परिचिन्न है और परिचिनत्व तो हेतु होने से जो भी परिचिन्न वस्तु हैं वह निरास्पद नहीं देखी गई सास्पद ही देखी गई घटादि परिचिन्न है तो सास्पद हैं तो ब्रह्म भी प्रकृति भी परिचिन्न होने से सास्पद होगी तो फिर परिचिनत्व तो कार्य में भी है कारण रूपा प्रकृति में भी हैं तो प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत से विलक्षण कौन हुआ एक आत्मा ही प्रकृता ही वो है निरपेक्ष अपरिछिन्न निरति से अपरिछिन्नता है उसमें वह अपरिछिन्न होने से परिचिन न होने से वह निरास्पद होगा उसका कोई आस्पद नहीं होगा आश्रय नहीं होगा वह स्व-महिमा में प्रतिष्ठित रहेगा नारद जी ने कहा जो भूमा है यानी अपरिच्छिन्न है वह कहाँ पर स्थित है ये सनत कुमार जी से पूछा कि भूमा किसमें प्रतिष्ठित है तो सनत कुमार जी ने कहा कि वो कहीं प्रतिष्ठित नहीं है अरे यदि प्रतिष्ठित मानना ही है उसे तो स्वमहिम ने प्रतिष्ठित वो अपने महिमा यानी स्वरूप में है वह अपने आप में है, वो, वो स्वयं अपना ही आस्पद है, वो किसी अपने से भिन्न अपने स्वरूप से भिन्न किसी अन्य में स्थित नहीं है, और प्रकृति तथा प्राकृत जगत जो सर्वम इदम शब्द से ग्राही है, वह शास्प है, उसका अपने स्वरूप से अलग ब्रह्म आस्पद है। आश्रय है अधिष्ठान है <coughs> तो ये युक्ति है कि कार्यत्वात् सात परिचिनवाच घटाधिवत यह युक्ति रूप युक्त मनन युक्ति अनुसंधान रूप मनन आत्मक एक साधन बताया जा रहा है विषय को संशय रूप दोष का निवर्तक महत् पदम इत्यादि से और भगवान महत् पदम इत्यादि मूल कंडिका की व्याख्या करने जा रहे हैं महत सर्व महत इत्यादि से महत यानी सर्व महत्वात तो महत और पद इन दो में कर्मधारय समास हुआ है महत्य तत्पद इति महत्पदम ऐसा तो महत् भी है और वो पद भी हैं तो महत् का तो अर्थ क्यों है अपरिछिन्न तो कहते हैं जो अपरिछिन्न रूपे न प्रसिद्ध लोक में पदार्थ हैं जलादि पृथ्वी आदि की अपेक्षा अपरिछिन्न रूपे न प्रसिद्ध हैं पृथ्वी की अपेक्षा जल अपरिचिन्न है जल की अपेक्षा अग्नि ऐसे वहाँ तक प्रकृति तक लेकिन उनमें सापेक्ष अपरिचिन्नता है महत्ता है सापेक्ष महत्व है वे और प्रकृति से भी महान यानि अपरिछिन्न हैं कौन ये पुरुष आवि ब्रह्म और उससे अपरिछिन्न कौन है तो कहते हैं पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा परागति तो पुरुष तो अव्यक्त से भी पर है अव्यक्त है प्रकृति पर यानि अपरिछिन्न व्यापक और उससे व्यापक कौन है कहते उससे व्यापक दूसरा कोई नहीं है वह अपरिछिन्नता की पराकाष्ठा है अंतिमावधि है उससे आगे अपरिछिन्न कौन है ये प्रश्न ही नहीं बनेगा जिससे आगे कोई भी नहीं है वो पुरुष है आत्मा है ब्रह्म है तो इसलिए वो सर्व महत् है यानी महत्वेन रूपे प्रसिद्ध संसार में जितने भी पदार्थ हैं महत्वेन नी अपरिछिन्नवे उन सब में निरपेक्ष महत्व महत्ता की जो पराकाष्ठा है वो प्रकृत आवि है ब्रह्म है इसलिए उसे महत कहा जाता है सर्व महत्वात् महत् यानी निरपेक्षमहत महत्व अपरिछिन्न और पद क्यों कहा जाता है तो पद्यते अनुमीयते पदत्वेन इति पदम ऐसी पद शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो पद धातु गतिर्थक है गत्यर्थक धातु का अर्थक ज्ञान भी होता है तो पद्यते ज्ञायते इति पदम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है पदत्वेन रूपेन जिसे जाना जाता है ये जो प्रकृति तथा प्राकृत अध्यस्त वस्तुएं हैं वो दीख रही हैं रूपेन। और जो परिचिन रूपे ज्ञात हैं वे शासपद ही देखी गई और इनका आस्पद भूत दूसरा कोई इनसे अलग दिख नहीं रहा है तो उसका अनुमान किया जाता है कि ये परिचिनत्व रूपे न गायमान प्रकृति तथा प्राकृत जो जगत हैं सब उनका आस्पद कोई न कोई है वो कौन है तो वो प्रकृत आवि हैं वह मैं हूँ ऐसा जानना है ये अनुमान से इसलिए कहा कि घटाधिवत माया मायास्पदम इत्यादि वही माया का भी अस्पद है माया भी परिचिन्न होने से तो ये युक्ति अनुसंधान बताया जा रहा है तो महत्पदम इसमें महत्व पद की चर्चा हुई महत्व की चर्चा हुई पदम पर और भी विचार भाष्य में हैं उसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं